शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की स्मृति श्री यदुनाथ मजुमदार महापुरुष जी का दर्शन अनेक बार मैंने मठ में तथा अन्य स्थानों पर भी किया है संख्या में उसे गिना नहीं जा सकता सर्वत्र ही उन्हें मैंने कृपा मूर्ति रूप में तथा स्नेह प्रेम प्यार के मूर्त विग्रह रूप में पाया है वह जीव कल्याणव्रति थे उनका अंतिम दर्शन उन्नीस सौ ईस्वी में उनके शरीर त्याग से पहले हुआ था जरूरी तार पाकर श्री श्री ठाकुर के साधारण उत्सव के दो दिन पहले मैं कलकत्ते में भवानीपुर पहुंचा जाकर देखा जिस संबंधी की अस्वस्थता का समाचार पाकर मैं दौड़ता हुआ वहां आया था वह अपूर्व उपाय से एक बूंद ई काक औषधि पी जी उठा है रविवार को बेलूर मठ में साधारण उत्सव था दोपहर से पहले थोड़ा सा प्रसाद पाकर मैं मठ की ओर रवाना हुआ मठ में अपार भीड़ थी उत्सव की सजावट अपूर्व थी एक परिचित महात्मा ने कहा महापुरुष महाराज को 105 डिग्री बुखार है उनका दर्शन नहीं होगा किंतु एक कृपालु महाराज ने कहा चलिए आपको गुप्त रूप से उनका दर्शन करा दूँ मेरे मन ने कहा गत तेईस वर्षों तक दिन रात न जाने कितने प्रकार से मैंने उन्हें परेशान किया अब इस विदा के मुहूर्त में उन्हें मैं कष्ट नहीं दूंगा उत्सव के बीच में दो महान अशुभ घटनाएं घटीं अंतिम बेला में बादल उठा लोगों के सिर पर बड़े बड़े ओले बरतने लगे सबसे आश्चर्य की बात यह कि वह शिलावृष्टि केवल बेलूर मठ के ऊपर ही हुई बेलूर ग्राम में और कहीं शिलावृष्टि नहीं हुई सैकड़ों व्यक्तियों के सिर में चोटें लगी डर के मारे लोग इधर उधर दौड़ने लगे सिर रखने का स्थान भी बहुतों को नहीं मिला दूसरी घटना है अहीरी टोला जहाज घाट के जेटी मंच टूट जाने से अनेक व्यक्ति घायल हुए रात को मैं भवानीपुर लौट आया दूसरे दिन प्रातः आठ बजे एक भक्त खबर लाए कि महापुरुष जी की अंतिम अवस्था है साथ ही साथ मैं चल पड़ा पहुंचकर देखा मठ भवन में मौनता छाई हुई है नीचे के पश्चिम बरामदे से घड़ी के नीचे वाले जीने से मैं ऊपर गया अनेक भक्त चल रहे थे मोड़ों पर साधु लोग पहरा दे रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के कमरे को दाहिने रखकर पूर्व बरामदे से उत्तर की छत पर खड़े होकर दर्शन की व्यवस्था थी प्रबल ज्वर से ज्ञान लुप्त था किंतु मैंने दूर से साष्टान प्रणाम कर सिर उठाते ही देखा आयत लोचन, आयतलोचन द्वैसुगोल और विशाल है वह निष्फलक दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं मैं मुक्त विस्मय से उन्हें देखने लगा श्रोत की तरह दर्शनार्थी अग्रसर होते चल रहे थे अतः पहरा देने वाले महाराज लोग किसी को ठहरने नहीं देना चाहते थे जन के साथ मैं नीचे उतर आया और अधीर व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगा घंटे घंटे पर अवस्था लिख दी जा रही थी रात्रि की वृद्धि के साथ ही साथ अवस्था कुछ सुधार की ओर प्रतीत हुई दूसरे दिन प्रातः काल मंगलवार का समाचार था वह पहले से अच्छे हैं कुछ सांत्वना पाकर मैं भवानीपुर लौट आया संध्या के बाद खबर मिली कि वह चले गए हैं मैं चुपचाप मट ओर रवाना हुआ वहां पहुंचकर देखा कि सारी आशा आकांक्षाओं की समाप्ति हो गई है रात के लगभग आठ नौ बजे गंगा तीर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराया गया मैंने सोचा अंतिम बार के लिए दर्शन स्पर्शन और पुष्पांजलि अर्पण संभवतः अब नहीं हो सकेंगे किंतु देखते देखते बीसों टोकनियों में फूल बिल्लोपत्र आ पहुँचे लोग श्रेणीबद्ध होकर पुष्पांजलि देते चले स्रोत की तरह मनुष्य एक ओर से आकर उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए दूसरी ओर से निकलते जा रहे थे पहले स्त्रियों की बारी आई पुष्प बिल्व पत्रों से चरण आवृत्त होते ही उन्हें हटा दिया जाता था साधु लोग सभी दयालु विद्वान और बुद्धिमान हैं इस कारण अंतिम बार चरण स्पर्श करके पुष्पांजलि देने में किसी को कोई असुविधा नहीं हुई स्वामी विवेकानंद जी के समाधि मंदिर के दक्षिण भूमि के दक्षिण पूर्व अंतिम कोने में चिता सैया रचित हुई बहुत सा चंदन काष्ठ और प्रचुर धूप धूना आदि के साथ अग्नि प्रज्वलित हुई सर्वभुक हुसन मेध्य और अमेध्य सभी वस्तुओं को उधर साथ करता है वह हुसन आज के स्थिर निर्मल ब्रह्म विलास के शरीर को उधरस्थ करके दीर्घकाल के अपने समल जठर को निर्मल कर रहा है रात के अंतिम भाग में महा होम समाप्त हुआ अनेक वर्षों के लिए मैं मठभूम में प्रणाम करके गांव लौट आया रास्ते में सोचने लगा कि गुरुदेव का पार्थिव शरीर चिरकाल के लिए अगोचर हो गया है फिर याद आया कि एक दिन उन्होंने कहा था कि शरीर रहते व्यवधान अधिक रहता है शरीर के चले जाने पर प्रियजन सदा समीप रहते हैं आज रास्ता खर्च जुटाकर इतनी दूर आने में तुम्हें कष्ट होता है उस समय सदा तुम अपने पास ही पाओगे उनकी वह बात सत्य हो जिन नेत्रों से उनका दर्शन होता है जिन कानों से उनकी वाणी सुनी जाती है उन्हें मेरे प्रियतम देवता मुझे प्रदान करें। जीवन भर उनका अपूर्व आकर्षण था मठ से उनका दर्शन कर लौटते समय चिंता होती थी कि फिर कब कैसे मठ में आऊँगा इस प्रकार सैकड़ों बार मैं मठ में गया और आया ज्ञान में पिता मुझे जीवन में भुजंग कंटक पंख में कदम रखने नहीं देंगे उन्होंने स्वीकार किया था कि शिशु की तरह वह मेरे हाथ पकड़कर कर शुभ मार्ग में ले चलेंगे उनका अंतिम विश्वास निश्वास त्याग मेरे नेत्र और हृदय में सहन न होगा यह जानकर उन्होंने उस समय दूर रखा था संभवतः उन्हें याद था कि मैंने एक दिन उनसे ऐसी प्रार्थना की थी गुरु के भी महागुरु श्री श्री राम कृष्णदेव की जय हो मेरे गुरुदेव की भी जय हो और महामाया के घोर अंधकार में भूल भ्रांति की चिर पराजय हो गांव के आश्रम में लौट आने पर मैंने सुना कि गुरुदेव का जिस दिन शरीर छूटा उस दिन संध्या समय ठाकुर मंदिर में दीपक जलाए जा रहे थे ठीक उसी समय स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर महोदय महापुरुष जी के कृपाधन्य भक्त शिष्य मथुरा मोहन बसु आश्रम के ठाकुर मंदिर में प्रणाम करने आए थे ठाकुर को प्रणाम करके सिर उठाते ही उन्होंने देखा सिंहासन पर पटमूर्ति के स्थान पर श्री श्री ठाकुर जीवित बैठे हैं और श्री श्री ठाकुर की दाहिनी ओर जिस आसन पर महापुरुष जी की पट मूर्ति थी उसके पास तुषार धवल शिव और शिव के पास महापुरुष जी खड़े हैं क्रमशः धीरे धीरे महापुरुष जी श्री श्री ठाकुर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनके पीछे अगणित प्रकाश पुंज चल रहे हैं वे ज्योतिर्मय पूज्य महापुरुष जी के साथ श्री श्री ठाकुर के शरीर में विलीन हो गए केवल एक प्रकाश पुंज न मिलकर अलग खड़ा रहा क्रमशः श्री श्री ठाकुर और शिव अदृश्य हो गए और साथ साथ वह प्रकाश पुंज भी फैलकर अनंत में मिल गया जिस समय मथुरा बाबू ठाकुर मंदिर में प्रणाम करने गए थे उस समय एक दूसरे भक्त उनके पीछे नाठ मंदिर में खड़े थे मथुरा बाबू ने प्रणाम के घूमते ही उन्हें देखा और हाथ घुमाकर कहा विजयंद्र बाबू मठ में महापुरुष महाराज का अभी शरीर छूट गया जय भगवान श्री श्री राम कृष्ण जी की जय उनके लीला संगी शिवानंद महापुरुष की जय